नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नाइबर्स हाइपर लोकल सोशल ऐप के नए अपडेट के बारे में इस अपडेट में कई ऐसे सुधार किए गए हैं जो आपको पहले से ज्यादा स्मूथ, तेज और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं अगर आप नाइबर्स ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपके अनुभव को और बेहतर कर सकता है तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नए अपडेट में क्या क्या बदला है सबसे पहले बात करते हैं न्यूज एक्सपीरियंस की अब नाइबर्स एप में न्यूज सेक्शन पहले से ज्यादा स्मूथ हो गया है निविएशन आसान बना दिया गया है और न्यूज की डिटेल्स पेज को भी बेहतर किया गया है इससे किसी भी खबर को पढ़ना और समझना और पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया है अब बात करते हैं पिंड ऑडियो प्लेयर और चैट सुधार की इस अपडेट में ऑडियो प्लेयर को बेहतर बनाया गया है ताकि जब आप कोई ऑडियो कंटेंट सुन रहे हो तो उसे आसानी से कंट्रोल कर सके इसके साथ ही चैट से जुड़े कुछ सुधार भी किए गए हैं जिससे बातचीत करना पहले से ज्यादा आसान और स्मूथ हो गया है अगला सुधार है स्टेट मैनेजमेंट और नोटिफिकेशंस में ऐप की स्थिरता बढ़ाने के लिए स्टेट मैनेजमेंट को बेहतर किया गया है और नोटिफिकेशन सिस्टम को भी सुधारा गया है इससे आप कम क्रैश करेगा और नोटिफिकेशन सही समय पर मिलेंगे अब बात करते हैं वीडियो अपडेट्स की इस अपडेट के बाद वीडियो अपलोड पहले से तेज हो गया है और रियल टाइम प्रोसेसिंग की सुविधा भी मिलती है इसका मतलब है की जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो उसे अपलोड होने में कम समय लगेगा इसके अलावा एक नया उपयोगी फीचर जोड़ा गया है मल्टी डिट मैसेजेस अब आप एक साथ कई मैसेज डिलीट कर सकते हैं पहले एक एक करके मैसेज हटाने पड़ते थे लेकिन अब ये काम ज्यादा जल्दी और आसानी से हो जाएगा साथ ही कमेंट सेक्शन को भी थोड़ा बड़ा किया गया है ताकि बातचीत करना आसान हो सके अब बात करते हैं म्यूट यूजर फीचर की अगर कोई यूजर ऐसा है जिसकी पोस्ट आप अपनी टाइमलाइन में नहीं देखना चाहते तो आप उसे म्यूट कर सकते हैं म्यूट करने के बाद उस यूजर की पोस्ट आपकी टाइमलाइन में दिखाई नहीं देगी इसके अलावा पूरे ऐप में यूआई और परफॉर्मेंस सुधार किए गए हैं इंटरफेस को थोड़ा बेहतर बनाया गया है और ऐप की स्पीड भी पहले से तेज हो गई है इससे ऐप इस्तेमाल करते समय ज्यादा स्मूद अनुभव मिलता है और आखिर में लॉगिन अकाउंट चयन और चैट लोडिंग से जुड़ी कुछ समस्याओं को भी इस अपडेट में ठीक कर दिया गया है इससे पहले से ज्यादा भरोसेमंद हो गया है तो कुल मिलाकर नाइबस ऐप का यह नया अपडेट यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है अगर आप नाइबस ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो यह अपडेट आपको जरूर इंस्टॉल करना चाहिए धन्यवाद